शेमेम यदा स्वस्ति वृद्ध प्रवा स्वस्ति कोका विश्वभेद स्वस्तिशोरीनेस्तिनो दात ओ शाति शांति शांति <coughs> तो पराविद्या को यहाँ निरूपण कर रहे है तो पराविद्या का सूत्रबद्ध वास्तव स्वरूप तो बताया था पहले जी दिव्यो है हाँ। अभी जो बता रहे सृष्टि के द्वारा उस को बता रहे जी। ने एक जगह बता दिया है सृष्टि है सृष्टि के लिए नहीं सृष्टि का जो निरूपण है करने, करने। हाँ, मतलब इस सृष्टि के द्वारा इस सृष्टि का एक मूल तत्व है वहां ले जाने न तो अमाकम सृष्टु सृष्टो आपको बताने सृष्ट को हाँ, बताने मतलब सृष्टि में कोई तात्पर्य सृष्टि को यदि जान भी लिया मिलेगा क्या उससे मतलब इस सृष्टि के द्वारा एक सृष्टि के पीछे का ऐसे एक तत्व है हाँ, वो बताने इसलिए यहाँ समझा तो पीछे बता दिया सारा जगत उसके बाद पंचाग्नि को बता दिया तो छांदोज्ञ में ये अपना पांचवें अध्याय में आता है छादोज्ञा का पांचवें अध्याय का चतुर्था खंड से शुरू होता है हसोवा लोको गौतम अग्नि यहाँ से प्रारंभ हुआ तो राजा ने प्रश्न किया था ना उस बालक से पांच प्रश्न किया था ये पांचवे में पंचमा प्रश्न है मतलब श्रद्धा रूप आहुति जो जल रूप श्रद्धा आहुति दिया था वो पांचवे आहुति पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता जानते हो तो नहीं जानता तो सबसे पहले वहाँ कहा गया कि श्रद्धा को आहुति देते श्रद्धा को आहुति देते लोक में श्रद्धा को तो श्रद्धा का अर्थ क्या वो श्रद्धा मात्र नहीं है भूत सूक्ष्म जीवात्मा, अच्छा, श्रद्धा का मतलब है भूत सूक्ष्म वेष्टित जीवात्मा पंचीकृत पंचभूतों का जो सूक्ष्म बोल दो भूत सूक्ष्म सूक्ष्म और भूत में अंतर आगे पीछे भूत अंतर होता है सूक्ष्म भूत अपृत वो अपीकृत तन मात्र है यहाँ भूत सूक्ष्म पंचीकृत पंचंत सूक्ष्म है पंच हैं। भूठ भूठ भूठ है। उनसे वेष्टित होकर वो जाने वाला जीवात्मा का नाम है श्रद्धा जैसे वेस्टर्न से बांधते है ना हाँ। बस उससे वेस्टित मतलब तो आवृत होकर क्यूँकी वहाँ उठाया ब्रह्म सूत्र ने विचार किया ऐसा क्यों मानते हो नहीं तो यदि भूत सूक्ष्म के बिना ये जीव जाएगा कहाँ से आश्रय चाहे ना इसको ब्रह्मसूत्र में उठा ब्रहद में शारीरिक ब्राह्मण में वहाँ दृष्टान्त दिया यथ पेशस्कारी पेशसम गृहित पूर्व पक्ष ने वहाँ आक्षेप किया या जो मरणासन जो जीव है मरते समय यहाँ से सूक्ष्म ले जाता है कुछ अथवा वही सर्वत्र है ना जगत पंचीकृत पंचम तो सर्वत्र है जी। तो वहाँ से बना सकते यहाँ है। क्यों ले जाते क्या आवश्यकता तो सिद्धांत ने कहा नहीं यहाँ से ले जाता कैसा दृष्टान दिया हूँ करी पेशस्करी करी कहते हैं स्वर्णकार पेशस बोल तो सोना तो सोना को बनाने वाला सोना रहे पुराना सोना को लेकर उसको गला करके नए नए बनाता है इसी प्रकार ये जीवात्मा सूक्ष्म से वहाँ नए नए बनाता है अपने कर्म के अनुसार ब्राह्म्य मित्रम व करके बताया उसी का नाम है भूत स्वर उसी को यहाँ श्रद्धा कहाती है कोई श्रद्धा कोई अलग नहीं केवल श्रद्धा नहीं लेना अर्थात भूत सूक्ष्म से वेष्टित जीवन वो स्वर्गलोक में जा रहा है क्यों जा रहे हैं भोग करने के तो इसलिए वहां आहुति का कल्पना किया दूलोक को अग्नि किया और इसका प्रवेश है आहुति जैसा हम आहुति अलग रखी है अग्नि में डालते प्रवेश करवाते एक बनाते दोनों को वैसे द्वलोक में जाके स्वर्ग में प्रवेश किया जैसे आहुति अग्नि में प्रवेश किया तो स्वर्ग में प्रवेश किया इतना अंश तो वहाँ स्वर्ग स्वर्ग में तो उनको अलग शरीर मिलता होगा ना वहाँ जलीय शरीर मानते जलीय हाँ, जलीय शरीर मानते तो ये भूत सूक्ष्म उसी को फिर भी उपयोग होता है भूत सूक्ष्म के वो कामने बनेगा ना लेकिन अच्छा। जहाँ भी शरीर है पंचभूत रहेगा वहाँ देवतो में तेजस्य प्रदान है भूत में वायुव्य प्रदान है हमारे में पार्थिव प्रदान है ये हमारे जो शरीर है ना पार्थिव प्रदान है ये पंचभूत है और जो प्रेत है, उनमें वाएवे। वाएवे प्रदान है। और देवलोक है ना उनमें अग्नि अग्निव प्रदान मानते है तो वो जो, जो जाते हैं कुशा है, है तो आज करते होता। जो वहाँ गए यहाँ से स्वर्गलोक देवता नहीं वहाँ गए ऐसा मानते श्रद्धा श्रद्धा हाँ श्रद्धा से उपलक्षित है भूत सूक्ष्म से वेष्ट जीवात्मा कौन कर्मी का लोक में जा ही रहे वही आउ... श्रद्धा, को श्रद्धा क्या एक है वही इसलिए कहा है श्रद्धा के द्वारा आप सब कुछ करते हैं कर्म कर किससे करते यदा श्रद्धा थी छांदो के में तभी कर्मा कुर होती श्रद्धा के बिना आप सेवा नहीं कर सकते मजबूरी से अलग होती श्रद्धा इसलिए श्रद्धा समय और श्रद्धा वही आपा श्रद्धा और जल को एक किया है यहाँ जल कहा दिया, जल आ होती, जल रूप आ होती देता है दोनों ऐसे की इसीलिए देखिये आप पंच पंचदेवतों की उपासना करते हैं जी। तो जल तत्व का प्रतीक है गणेश गणेश क्योंकि गणेश के बिना कोई पूजा नहीं होती है ना जल के बिना कोई पूजा नहीं होती कोई भी पूजा करे आप अचपन करना हो तो जल चाहिए तो गणेश के बिना दिन ही होते इसलिए जल का प्रतीक गणेश तो इसलिए वहा जल और श्रद्धा एक की है तो जल को आहुति देते हैं वहां जाके वो सोम रूप से परिणत होता है कहा स्वर्गलोक में तो यहां से दिया था श्रद्धा अथवा तो जल आपा तो वहां परिणत हो गया सोम ये ये बताया और सोम की जो आहुति देते हैं परजन्य अग्नि में जी। परजन्य पर्जन्य पर्जन्यग्नि हाँ तो वहाँ पर जन्ना भी आहुति देने के बाद वो वर्ष रूप से परिणत होता है जी। वही जो यहाँ श्रद्धा थी सोम हो गया और वह वर्ष बन गया और उसकी आहुति दे पृथ्वी में जी। तीसरी तीसरी। और उससे अन्न उत्पन्न होता है अन। अन्न। और अन्न का आहुति देते पुरुष में जी। उसमें वीर उत्पन्न होते और उसकी आहुति योषित में तभी जाके जन्म होता इसको यहाँ संकेत क्या इसी का ही मंत्र हुआ था ना भाष्य मिल ये वो है ना जी तस्मात तस्मात है ना वो पुरुष से हाँ तस्मात तस्मात बोल दो परस्मात पुरुषात देखिए पुरुषात् ले रहे पुरुष कोई ही लक्ष्य ना पुरुष को ही ले रहे परंतु उसके द्वारा बता रहे तस्मात बोलते परस्मात पुरुषात् तत्व हाँ, को, को समझा रहे पहले केवल निरुपाधि को समझा दिया जी। और यह उपाधि के द्वारा निरुपाधिक तत्व को समझा तस्मात तस्मात का अर्थ कर रहे हैं परस्मात्ुषात् परस्मात जो पुरुष है प्रजा प्रजावस्थान विशेष रूपो अर्था जो परम पुरुष है ना उसका प्रजा का अवस्थान विशेष रूप जो प्रजा उत्पन्न हो रहे ना सारा जगत उसका अवस्थान विशेष रूप पिछले बार है प्रजा अवस्था अवस्थान विशेष रूपो अग्नि तो यहाँ उस पुरुष से अग्नि की उत्पत्ति हो गई उस पुरुष से ही अग्नि की उत्पत्ति अग्नि मतलब लोक जो लोग लेना उपसर्ग लगा जो तो? अवस्थान है अवस्थान मतलब वहां जाके प्रजा जाके स्वर्ग में निवास करते है ना अवस्थान बोलते निवास स्थान कर्मी करते है न उसको निवास स्थान भी कहते अवस्थान भी कहते जो प्रजा है ना जितने भी कर्मी उनका अवस्थान विशेष रूप अवस्थान बोलते वहाँ जाके प्रस्थान करके निवास करते वहां का दिव्य भोगों को भोगते हैं इसलिए वहाँ अवस्थान ऐसा विशेष रूप कौन है अग्नि तो अग्नि उत्पन्न हुआ तो अग्नि का मतलब ये अग्नि नहीं लेना है यहाँ जो पंचाग्नि में जो प्रथम अग्नि है ना वो लेना विचार भाष्य कारण जो अग्नि वो उत्पन्न हो गई तो और ठीक है वो अग्नि हो गए जैसा अग्नि में आप आहुति देते हो बाहर भी अग्नि में आहुति देते है ना संविधा तो चाहिए तो समिद कौन है बता रहा है स विशिष्यते सा मतलब उसी अग्नि के, के, के उस विशेषता बता रहा है जिस अग्नि में अर्थात सारे प्रजा जाके निवास करते भोग के उस अग्नि की विशेषता बता रहा है सा मतलब उस अग्नि का विशेषता बोलते विशेषण निरुपयते उस अग्नि में वैशिष्टत्व क्या है और कौन सी कौन सी विशेषण है ये बता रहे तो अग्नि अग्नि कहानी से प्रसिद्ध आ रहे हैं ना मन में अग्ने समि... सूर्या और इस का है सूर्य है सूर्य ही उसका ईंधन है तो ये बता रहे। येश्या मतलब येश्या अग्ने सूर्य समित सूर्य समित्र बोल रहे समिद इव समित नहीं तो नहीं, वहां है उस के उपनिषद में क्यों कहा? जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होती है उसी प्रकार जू लोग भी ये सूर्य के द्वारा ही प्रज्वलित होता है प्रकाशित होता है तो इसलिए समित माना विशेष प्रकाशित करना हाँ। सूर्य वहाँ जू लोग आदि में ऊपर मानते हैं इसलिए सूर्य नहीं दूलोका समिध्य दे रहे क्योंकि सूर्य के द्वारा ही दूलोक क्या है समिदे प्रदीप्त होता है क्या भूलोक नहीं होता है क्या होता है मतलब वो दिवलोक उसके निकट है इसलिए अत्यधिक माना विशेष रूप से, से माना दूलोक तो भी भूलोक भी होता है किंतु तो इतना नहीं और दूसरा है सूर्य देवता भी स्वर्गलोक में रहता है ना में वो भी अष्ट दिखा नहीं दस दिख भी तो है सही मानते हैं आठ दिशा को लेकर अष्ट मानते हैं वो पर्णी जगोदश मानते जैसा सप्तमात्री का भी आती अष्टमात्री का भी आती है लक्ष्मी काली चक्र के दोनों तो ये सूर्य के विशेष रूप से वहाँ है तथो ही द्यूलोक लोकात् ताको ना हो गया तो बोलते तस्मात् द्यूलोकात आगे निष्पन्न में नकार है ना इसलिए ताको ना हो गया उस द्यूलोक से निष्पन्न जैसा द्यूलोक में आहूति दिया श्रद्धा की जो लोग अग्नि में वहां वर्णन किया है सूर्य समृद्ध है उसके रश्मि कौन है धुआ कौन है ये सब बता दिया और उसका परिणाम स्वरूप क्या हो गया है सोम उत्पन्न होता है अग्नि में जो आहुति दिया श्रद्धा उस श्रद्धा का परिणाम रूप हो गया सोम तो बोल निष्पन्नात तो जो लोग में आहुति दिया हुआ जो श्रद्धा उससे उत्पन्न हुआ सोम उससे कौन सोम तो सोमात परजन्यो द्वितीय अग्नि संभवती तो उससे जो परजन्य नाम की जो दूसरी है ना मेघ उत्पन्न होता है अग्नि से धुआं होता है तो उसमें मतलब उस अग्नि में आहुति देना उत्पन्न मतलब परजन्य अग्नि उसकी आहुति देते है सोम को इसलिए उत्पत्ति मतलब उत्पन्न नहीं करता है उसे सोम को पर्जन्य में आहुति दी जाती है पंचाग्नि में तस्माच पर्जनयात उस पर्जन्य से औषधया प्रतिव्याम संभवंती वो बारिश को है क्या पृथ्वी में आहुति दी जाती तो बारिश पृथ्वी में आहुति देने से क्या होता है वहाँ औषधि बोलते ब्रीहीवाधि ये ब्रीहीवाधि को औषध बोलते हैं फल अक्षण वनस्पति भी लीजिए एक बार फल दे के नष्ट होते हैं उसको औषधि कहते हैं बारम्बार जो फल देते हैं वनस्पति तो दोनों लेना तो उसमें ब्रीही या वारी उत्पन्न होते मतलब वो वहां इतना मात्रा नहीं वहा बारिश में वो जीवात्मा आता है जी। तो कर्म में, तो उसके बाद पृथ्वी में आता है तो पृथ्वी के द्वारा इनमें प्रवेश करता है अब वहां उठा दिया ये जो ब्रीही में प्रवेश किया जीवात्मा जी। क्या ब्रीही उसका शरीर है अथवा नहीं भोग योनी है क्या नहीं तो बोलते उसका भोग ब्रीही योनी अलग है उसमें आने वाला जीवात्मा अलग है ब्रीह में कूटने से काटने से उसको दर्द नहीं होता जैसा ये जो ये शरीर है इस जीवात्मा का भोग शरीर है हम लोग भोग रहे घाव हो गया उसमें कोई कीड़े हो गए हम जो दर्द भोग रहे कीड़े को तो दर्द थोड़ा हो रहा है उनका तो भोग हो गया उसमें बैठ के वो खा रहे उनका वैसा ही जो ब्रीहीज में प्रवेश किया को जीवात्मा तो ब्रीह को कूटने से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उनका तभी होता है कर्म प्रारंभ होता है योषित में प्रवेश होने के बाद वो कर्म प्रारंभ माना है तब तक नहीं ऐसा दर्द होता तो तो है तो वहां से भागना चाहिए मालूम नहीं पाता ऐसा माना है मूर्चावत्त माना है मेघाभिमानी देवता उससे सीधा बारिश के द्वारा इसमें पृथ्वी में आता है तो वहाँ तक ठीक वो तो पृथ्वी तक जो आना है ना सरल है आगे बता रहे उसको जो दुष्प्राप वहाँ से छुटकार पाना बहुत कठिन है क्योंकि वो बारिश कहाँ गिर गई पता नहीं रेगिस्तान में गिर गए अथवा समुंदर में गिर गए मगरमच्छी खा लिया वहाँ से छुटकार पाना बहुत कठिन है वहां तक सरल बोल रहे आगे कहा जाएगा आपको पता नहीं बहुत पता कर वो कर्मों के अनुसार हाँ बाद में है कर्म है आपका मुख्य रूप से कर्म है कर्म कहाँ दिशा मूर्ता है आपको तो भी आ, वहां तक आराम से बिना कर्म इतना ज्यादा नहीं वहां तो फटाफट आएंगे बाकी जो आपका अनुशय जो कर्म है ना उसको बोलते अनु तो छे में कहते हैं ना रमणीया योनी रमणीया योनी माप चरणा कपू या योनी वहां से बचे हुए ना यदि रमणिया बोलते तो अच्छा कर्म है सुंदर्य को प्राप्त करें तो वैसा कर्म के अनुसार कर उसमें प्रवृत्त होते वो तो कर्म उसको वहीं ले जाते ऋषिकेश तो में हम लोग पढ़ते कैलाश में दोपहर को पार चला चलाते पहले महात्मा तो, तो वहाँ एक महात्मा थे दोपहर को बगीचा में घास खोद रहे थे बढ़िया तो एक महात्मा ने कहा देखो हम लोग पढ़ रहे देखो कितना काम करें धूप में महाराज ने क्या कहा तो यहाँ बैठ के सत्संग सुनने के लिए नहीं दे रहे है उनको कौन बोल उनको काम करने के लिए वो पूरी जी को यहाँ बैठ के सुन सकते थे आराम से नहीं देता है प्रवृत्ति उसको ले जाता है बार बार तो वहाँ बैठ के खोजने की क्या जरूरत है यहाँ बैठ के सुनिए सत्संग वो तो नहीं देता है। कर्म है ना पीछे कर्म लगा हुआ है जो सुनने को नहीं दे रहा है नहीं देता है। वो रजोगुण के वो ले जाता है हाँ थोड़ा पुरुषार्थ करके उसको घुमा सकता ऐसा नहीं है। घुमा सकते हैं हाँ मतलब समाप्त नहीं कर सकता है दिशा बदल सकता है पुरुषार्थ है न आपका माना ही अत्यधिक पुरुषार्थ है ना कर्म को बदल दो दृष्टान्त हुआ योग सूत्र मोटा है एक तो राजा नहुषा का और दूसरा नंदीश्वर का दृष्टांत दिया है नंदीश्वर पशु निषे देवत्व को प्राप्त किया इतना तपस्या के इतना तपस्या क्या भगवान का गण बन गया फल वेदन दो हैदृष्टफल फल, फल दो प्रकार का कर्म फल दे रहे एक तो दृष्ट दृष्ट बोल तो यही आपको फल तो कहाँ मिलता वहां उठाए उन्होंने भाष्यकार ने जैसा अत्यंत तपस्वी है उनको बार बार बार बार सता रहे वो दृष्टफल है उनका राजा नवश करे के एक तो क्या हुआ उन्होंने सप्तर ऋषियों को, हाँ। को, को बुला दिया ऋषियों को आता किसी को बुलाया जाता कोई विशेष निर्णय लेने के लिए राजा का भी वो नियम है राजा को कोई विशेष नियम तभी बुलाया जाता नहीं तो उसको जाना पड़ता उनके अपना राज्य के विषय कोई निर्णय करना हो तभी बुला सकते गुरुजाना जो तो बुला दिया एक अपराध और दूसरे उनसे पालकी डुलवा दिया दूसरा अपराध और सबसे बड़ा अपराध है लात मार दिया सर्प सर्प करके वो भी अगस्त ऋषि को वो धीरे से मस्ती से चल रहे थे तो सर्प सर्प करके लात मार गया तभी आया उनको गुस्सा तुम सर्प तुम जाओ सर्प बन जाओ तत्काल उनका शरीर दृष्ट दृष्टल है ना अजगर बन गए महाभारत में एक अजगर पर्व है महाभारत में तो अजगर बन गए तभी उनको नौ सो तो सामान्य व्यक्ति नहीं था ना इतने बड़े शंकर जी के भक्त थे तभी स्वर्ग में गए थे तभी उनको शरीर सही रहे बिगा इंद्र बना था ना उनको इंद्र जाके जाकर के, के बैठे तभी इंद्र बनाया था उनको तभी उनको अरे मैंने बहुत बड़ा प्रहार किया क्षम में ही नहीं तो बहुत चरण में जाके रो गए तभी बोलता है ना साप तो देने के बाद वापस नहीं आता है तो दे दिया ये तो द्वापर युग में जाके आपकी मुक्ति होगी द्वापर युग में जहां युद्षि और धौम्य कृषि आएंगे तो आप उनसे प्रश्न करें युधिष्ठिर जहाँ उत्तर देंगे तभी आपको मुक्त हो जाए जैसे अक्सर प्रश्न है ना वो तो बहुत प्रश्न करते हूँ अजगर ने? हाँ हुआ था ये है वो जो पांडव जो वनवास में थे ना तो भीम जी गए थे कुछ लाने के लिए तो अजगर ने उसको पकड़ के लपेट दिया भीम को पर तो युधिष्ठिर तो ध्यान में बैठे थे एकाएक एक उसके मन में आता कोई ना घटना हो गई भान होता उनको कुछ घटना घटी तो धौम्य ऋषि है ना उनको लेके जाते हैं रिश् ही थे वो जाके देखा अजगर लपेट के भीम को फुतकार मार रहा है कहाँ भीम इतना बलवान हजारों हाथी बल उसको अजगर लपेट तो के फुतकार मार रहा है तो युधिष्ठिर समझ गए उसको सामान्य अजगर नहीं होगा उसे जाके प्रार्थना की है अजगार देवता है इनको छोड़ दे दो अरे भाई नहीं नहीं, नहीं इनको छोड़ नहीं सकता मैं इनको खाएँगे तो बोलो उसके बदले मुझे खाओ उनको छोड़ो तो बोलता तो नहीं बाद में उसके कोई पराश्चित है तो बता दे दो उपाय तो बोलो मैं आपसे प्रश्न करूँगा आप, आप यदि उत्तर दे तो छोड़ देंगे अभी युधिष्ठ ने कहा मैं आप प्रश्न कर दीजिए मेरा अंदर सामर्थ्य है तो हम उत्तर देंगे तो हम बहुत प्रश्न किया जैसे अक्ष ने किया था ना वैसे वो तो, तो सारा उत्तर वही देता है वही अजगर पर्व में जी। तो तभी वो क्या हो है भीम को छोड़ते दिव्य पुरुष हो जाता है तभी बोलता मैं आपका ही पूर्वाजी है राजा नहोश हूँ तो उसे जाओ आशीर्वात वो दिव्य होते जाता उसे दृष्टफल हुआ और यहाँ राज देखे नंदी देखे वो भी दृष्टफल है इतना पुण्य हो गया शंकर जयगण में ऐसा माना जाता ऐसा नहीं है पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध परिवर्तन तो यही बता रहे सोमात परजन्यो द्वितीय अग्नि संभव तस्माच्च पर्जनयात उस पर्जन्य से माने फल जो फल होते हैं उसको वनस्पति मतलब एक बार फल देके जैसे धान आदि जितने भी वो तो फिर ओ, हो गया बाकी जो बार बार फल देते ऐसा अमृत है कटल है नारियल है पणस है सब ये वनस्पति तो इसलिए बड़े पर्जनयात औषधया प्रतिव्याम संभवंती औषधि ब्या पुरुषाग्नो वोल तो ब्रीहीधान पुरुष ने खा लिया उसमें आहुति डाल दिया सब प्रतीक उपासना है अग्निदृष्टि करके उपासना है पुरुषाग्नोता हुता, हु हुता, पुरुषाग्नो पुरुषाग्नि में हुताभ्या आहुति दिया हु बोलता आहुति उपादान भूताभ्या पुरुष के अग्नि में हवन किया उसका उपाधान भूत भूताभ्या कुमान अग्नि है पुरुष अग्नि है उसमें आपने धान आदि मतलब केवल धान नहीं है उसको पका कर भोजन रूप से तो उसमें क्या धातु विशेष एक बन गया सप्तमा धातु में तो रेता तो रेता सिंचति है योषितायाम ग्राम्य धर्म में उसका सिंचन करता है योशिति तो योषाग्नो स्त्री रूप अग्नि ये पाँचवीं अग्नि त्रियामिति एव क्रमेण इस प्रकार जो पजन्य से परजन्या, परजन्या से प्रतिवी प्रतिवे पुष पुष्य से, से वो ना मंत्र में कर उच्चकर बहु बोलते बह्य प्रजा प्रजा बोलते ब्राणाद्य ब्राह्मण है क्षत्रिया वैश्य जैसे से, कर्म के अनुसार पुरुषात मतलब परस्मात परस्मात पुरुष पुषि उत्पन्न पुषाते प समुत्पन्न सम्यग रूपेणा उत्पन्न ये सृष्टि चक्र इस प्रकार चलते रहा नहीं ना वो जयस्वम जाएंगे तो तीन मार्ग है ना आपका एक उत्तरायण एक दक्षिणायन, तीसरा जाय स्वम जो उपासक है वो उत्तरायण मार्ग जाएंगे तो उत्तरायण मार्ग जाने के उसको तेरह पड़ाव पार करना पड़ेगा तो जो ब्रह्मलोक पड़ाव पार करते यहाँ से ऐसा नहीं तो उसमें ब्रह्मलोक में, में गए हुए सभी मुक्त होते ऐसी बात नहीं अब ये भी ब्रह्मलोक में जाते हैं पंचाग्नि उपासक है ना जी। ये ब्रह्मलोक में जाते पांच अग्नि में इस प्रकार दृष्टि करके यदि कोई चिंतन करे उसके लिए फल है ब्रह्म लोक जी। ये प्रतीक उपासना है जी। तीन प्रकार की उपासना है ना कर्मांगाबद्ध उपासना पहले दूसरी हो गई अपना प्रतीक उपासना तीसरी हो गए अहंगुर उपासना तो कर्मांग उपासना है विद्या या वीर्य वीरवत्तारा भगवती कर्म भी कर रहे हैं उस कर्म के कोई एक अंग में आप पूरी दृष्टि करके चिंतन कर वो आपका उत्कृष्ट होता है कर्मांग और प्रतीक उपासना है तो उससे आप ब्रह्मलोक नहीं मिलेगा देवता के लिए हाँ जो भी जो अपना इष्टपल है जैसे शालिग्राम में विष्णुबुद्धि हो गई शिवलिंग में शिव बुद्धि सब प्रतीक किंतु प्रतीक में दो प्रतीक उपासना का फल है आपको ब्रह्मलोक है एक पंचाग्नि और ओंकार दो का फल है ब्रह्मलोक माना है तो पंचाग्नि उपासक ब्रह्मलोक में जाएंगे कल्पांत्य कल्प तक रह आता है ओंकार का नहीं आता है ओंकार <laughs> का दोनों है ना प्रतीक में माने ये दो भेद हैं। हाँ प्रतीक उपासना में पंचाग्नि उपासक वापस आता है ओंकार उपासक वहां अपर ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्मणाशाह प्रमोच्चंद थे मुक्त होता है और ओंकार को आश्रय करके यदि ध्यान अपना चिंतन करता है विचार करता है यही मुक्त हो जीवन मुक्त हो ओंकार दोनों में है ना परश्चा परश्चय दोनों का प्रतीक माना इसलिए ओंकार को श्रेष्ठ माना तो इसलिए बताए कि दूसरा एक है बस ये दक्षिणायन मार्ग तीसरा है जायश्वम रेश्व जाने की कोई गति है नहीं आगे बता रहे किंचा कर्म साधना देखिये यहाँ तक पहले सारा जगत बता दिया बाद में मनुष्य के सृष्टि बता दिया पंचाग्नि के द्वारा आगे जो कर्म का जो साधन है जितने भी तो बोले रहे किंचा कर्म साधना फलानी चर्म का साधन और, और फल ये सारे उसी अक्षर से उत्पन्न हुए तो ये बोल रहे फलानी चा तस्मा बोलते परस्मादक्षरादेव बोल तो इहसिको बता कत किस प्रकार है, बता है तस्मादचा सायजूंशी दीक्षा ये क्रतवो दक्षिण संवसरश्चम्चमा सोमो यत्र यत्र यत्र यत्र पवते पवते सोमो यू तस्वुलेन पिछथ क्षरा ऋचा ऋचा का मतलब मतलबेद तो ऋचा का मतलब क्या है नियत ये ऋग्वेद को बोलते नियत अक्षर होता है जी, नियत बोलते सीमित जैसे गायत्री गायत्र विशिष्ट मंत्र है ना उसको ऋचा कहते और किसी किसी वेद में नियत अक्षर नहीं होता है यजुर्वेद में है ना किसी में दस रहेगा किसी में आठ रहेगा किसी में सात रहेगा पाद जैसे गीता में देखा अनुष्ट आठ आठ आठ है आठ आठ के चार हैं बत्तीस हो गए किंतु इसमें जो नियत अक्षर रहेगा सीमित तो उसको ऋचा कहते सामा सामा मतलब उसमें दो है एक पांचा भक्तिक और साप्ता भक्तिक भक्तिक बोलते तो पांच अवय होने से उसको पांच भक्ति कहते हैं और सात अवय होने से उसको साप्त भक्ति सामा कहते हैं साम के अवय माना है वहां आता है छंदे में लोकेशु पंचविधा सामा उपासिता लोकादि में पंचविदा सामा उपासना करें अतः साम में लोक दृष्टि करी उपासना करें तो कौन कौन है वो पांच एक हिंकार है हिंकार और दूसरा है प्रस्ताव है तीसरा है उद्गीत चौथा है प्रतिहार पांचवा है निधन ये पांचों का नाम है पांच माने पांच हो ये अवय साम, साम क्या है? उनमें दृष्टि करना अलग अलग एक में सूर्य दृष्टि है एक पृथ्वी दृष्टि है ये सब दृष्टि करके मतलब हिंकार में कौन सी दृष्टि करना प्रस्ताव में कौन सी दृष्टि करना उद्गीत में कौन सी है ये दृष्टि करना ये शाम का इसको पांच भक्तिकार निधन और उद्गीत का मतलब उस को ही उद्गीत कहते हैं उद्गीत उपासना अच्छा उद्गीत उपासना एक उद्गीत कर्म होता है उस उद्गीत कर्म का अवयभूत ओंकार उसमें उद्गीत दृष्टि करके चिंतन का उच्च ही ये रहेगा प्रत्यहार और उपद्रवा नाम का रहेगा एक और तो रहे उपद्रवा हाँ। और निधन ये साप्ता भक्ति का आदि और उपद्रव दो बढ़ जाएंगे उसमें पांच तो ये बल सामा यजूंशी यजूंशी अनियत अक्षर ये जो में कोई नियत अक्षर है? नहीं उसको ये जो दीक्षा दीक्षा का मतलब जो यज्ञादि में है, न, तो है ना मौंज बंदादी यज्ञ उपवीता है जैसा तो गुरुपसति आके ये सब दीक्षा वहाँ यज्ञादि के लिए जो दीक्षा ली जाती पाए सारी दीक्षा और यज्ञाश्चा क्योंकि तो दीक्षित के बिना एक्शन नहीं ले सकते वाली दीक्षा होती है उस यज्ञ है सर्वे क्रतवा देखिए यज्ञ और क्रतु में अंतर है यूपयुक्तम यज्ञम क्रतवा इस यज्ञ में यूप होता स्तूप नहीं यूप कहते हाँ वो यूप होता है खदीर का भी होता है उदुम्बर का भी होता है अलग अलग बनाया जाता है अलग अलग काम के तो यज्ञ कुंड के पास एक सुंदर बनाते उसमें पशु बांधते ऐसे यज्ञ का नाम है क्रतु कहते जी इसलिए सर्वे कृतवा हाँ बोलते याग ही लेना यज्ञ मानते कि थोड़ा अंतर है, याग याग है? तो स्मार्त कर्म का नाम है यज्ञ स्रौत कर्म का नाम स्मार्त कर्म का नाम यज्ञ हो गया स्रोत कर्म का नाम याग हो गया तो उस याग विशेष का नाम है क्रतु पशु आदि बांधने के लिए यूप लगाते हैं ना उसको आदित्य है, है? आदित्यूप नहीं उसको ये अर्थवाद आदित्य के साथ उसको चमकाया जाता अच्छा बढ़िया वो उसको बड़े ऊपर बनाता है चमकाए आदित्यूप का ये उत्पन्न हो गया कृतव और दक्षिणाश्चार और जो दक्षिणा है यज्ञ में दी जाती है देखिये दक्षिणा और दान में अंतर है यज्ञ में जो दिया जाता है वो दक्षिणा यज्ञ से जो बाहर दिया जाता है जो जो याचक उनके लिए कहते दान अन्न दान है वस्त्र दान है अथवा अन्य भी जो भी ये दान हो गए भाष्यकार ने किया है यानी अन्यत्रा वेदी अंतर्भूत जो दिया जाता है ऋतु दक्षिणा माना है और वे ऋषे बहिर्भुत आचकों को दिया जाता है वो दान है और ये जो दक्षिणा है दक्षिणा वही यज्ञ पत्नी ऐसा भी आता है फल किसका दक्षिणा का नक्षिणा का।, <laughs> का फल नहीं मिलेगा दक्षिणा और ऋतु का पूरा अपना परिश्रम का दे रहा है <laughs> आप दान दे रहे उसका फल मिलेगा दक्षिणा दे रहे हैं ना तो ऋतुजों ने जो परिश्रम किया है उनके लिए दे रहा है तभी जाके आपका यज्ञ पूर्ण होता है यज्ञा वही दक्षिणावय यज्ञ पत्नी यज्ञ देवता का पत्नी माना दक्षिणा तभी पूर्ण माना जाता उसका फल अलग नहीं इसी में आता इसी में। हाँ बाहर जो दे जाते हैं ना वो, वो इसका फल अलग यज्ञ का फल तो अलग ही इसका दक्षिणा का को वो अलग विशेष यदि आप दक्षिणा नहीं दिया हाँ तब तक यज्ञ पूर्ण ही नहीं होगा उसके बाद पूर्ण हो जाता अलग इसलिए बहिर्भूत है ना इसलिए बहिर्भूत और संवत्सरश्चा उसके बाद जो समवस्तर प्रजापति जैसा भी जो समवस्तर चल रहा है ना उसे प्रकार तो समवस्तर रूप प्रजापति भी उससे उत्पन्न प्रजापति माना है और यजमान यज्ञ का कर्ता यजमान मतलब यज्ञ का जो बताया उसका कर्ता सोलह जो, जो उनके साथ, साथ विशेष ऋतवी को तो आ गए ऊपर वो उसमें आया ना ऋत्विका कृथा वो कहने से उसमें मृत्यु गा गए दक्षिणादि में ये यजमानश्चा और लोकहा लोक मतलब यज्ञ के द्वारा प्राप्त होने वाला लोक अलग अलग सोमो सोमो बोलते जहाँ जाएंगे चंद्रमा आदि चंद्रलोक आदि चंद्रलोकादि अर्थ आदि यत्र पवते हे यत्रहा सोमो पवते जहाँ चंद्रमा पवते बोलते पवित्र करता है और सूर्य और सूर्या तप रहे वे सारे लोग ये विशेषण है जहाँ चंद्रमा पवित्र कर रहे और सूर्य भगवान जहाँ तपा रहे ऐसे लोगों को भी उत्पन्न किया किसने उसे परमात्मा ने ओम शंकर शंकरचार्य कृष्ण बालराय कृष्ण